तत्वचिंतामि शरणागति तमेव गच्छ तमेवर भारत तत्प्रसादात्म शांति स्थान प्राप्य शाश्वत गीता मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति है आत्यंतिक आनंद परमात्मा में है अतएव परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शास्त्रकारों और महात्माओं ने अधिकारी के अनुसार अनेक उपाय और साधन बतलाए हैं परंतु विचार करने पर उन समस्त साधनों में परमात्मा की शरणागति के समान सरल सुगम सुखसाध्य साधन अन्य कोई सा भी नहीं प्रतीत होता इसलिए प्रायः सभी शास्त्रों में इसकी प्रशंसा की गई है श्रीमद भगवद गीता में तो उपदेशक का उपदेश का आरंभ और पर्यवसान दोनों ही शरणागति से होते हैं पहले अर्जुन शिष्यस्ते हम साधिमाम माम वाम प्रपन्नम मैं आपका शिष्य हूँ शरणागत हूँ मुझे यथार्थ उपदेश दीजिए ऐसा कहता है तब भगवान उपदेश का आरंभ करते हैं और अंत में उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मा एककम शरणम व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमा महासुच संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल मुझ एक सच्चिदानंद घनवासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा तू चिंता न कर इससे पहले भी भगवान ने शरणागति को जितना महत्व दिया है उतना अन्य किसी भी साधन को नहीं दिया जाति या आचरण से कोई कैसा भी नीच या पापी क्यों न हो भगवान के शरण मात्र से ही वह अनायास परम गति को प्राप्त हो जाता है भगवान ने कहा है माम ही पार्श्व पार्श्रित्य ये भी शिवह पाप योन स्त्रियो वैश्यास तथा शुद्रास तेपिती पराम गतिम जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं श्रुति कहती है एकतवाक्षर ब्रह्म एक परम् परम एकक्षर ज्ञावा यो यदीक्षति तस्तलब श्रेष्ठमे एकदालंबन परम परम् ज्ञावा ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते यह अक्षर ही ब्रह्म स्वरूप है यह अक्षर ही पर रूप है इस अक्षर को ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही ही प्राप्त होता है इस अक्षर का आश्रय शरण श्रेष्ठ है यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट है इस आश्रय को जानकर वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है महर्षि पतंजलि अन्यान्य सब उपायों से इसी को सुगम बतलाते हुए कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना दा योगदर्शन ईश्वर की शरणागति से समाधि की प्राप्ति होती है आगे चलकर पतंजलि इसका फल बतलाते हैं ततः प्रत्यक उस ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा की प्राप्ति और साधन में आने वाले संपूर्ण विघ्नों का भी अत्यंत अभाव हो जाता है भगवान श्री राम ने घोषणा की है सकतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभम सर्वूतेभ्यो ददामेत मम द्य। यह तो प्रमाणों का केवल दिग्दर्शन मात्र है शास्त्रों में शरणागति की महिमा की असंख्य प्रमाण वर्तमान हैं। परंतु विचारणीय विषय तो यह है कि शरणागति वास्तव में किसे कहते हैं केवल मुख से कह देना कि हे भगवान मैं आपके शरण हूँ शरणागति का स्वरूप नहीं है साधारणतः शरणागति का अर्थ किया जाता है मन वाणी और शरीर को सर्वतोभाव से भगवान के अर्पण कर देना परंतु यह अर्पण भी केवल श्री कृष्णार्पण वस्तु कह देने मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता यदि इसी से अर्पण की सिद्धि होती तो अब तक का मालूम कितने भगवान के शरणागत भक्त तो हो गए होते इसलिए अब यह समझना चाहिए कि अर्पण किसे कहते हैं